मनुष्य जीवन में प्रथम प्राप्तव्य मनुष्यत्व संत लोग कहते हैं कि नारद जी घूम रहे थे देश में तो संत लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ दुख है सर्प ने कहा भगवान मुझे बड़ा भारी दुख है मनुष्य हमको शत्रु मानता है जिनको निकल नहीं सकते अपना चारा इकट्ठा नहीं कर सकते मनुष्य के भय से रात को हम निकलते हैं कभी पेट भरता है कभी नहीं भरता है संत हृदय नवनीत समाना पर दुख द्रव संत सुपुनीता मानस नारद को योजना बनानी बहुत आती है नारद गए शेष के पास कहा यहां बैठे हो भगवान को अपने ऊपर सुलाते हो मानो तुम सब पालिए अरे तुम्हारी जाति का कितना अपमान अपमान हो रहा है पृथ्वी पर सर्प भूखे मर रहे हैं मनुष्य शत्रु समझता है उनके खाने का ठिकाना नहीं है कहा फिर क्या करूं नारद जी कहा भगवान से उपाय पूछ लो शेषनाग ने भगवान से उपाय पूछ लिया भगवान ने एक मणि दे दिया कहा नारद जी को दे दो सभी सांपों को बांट दे इस मड़ी में अमृत एक बुन्द रखा है हमने सांप की जीवा पतली होती है इसमें एक छिद्र रखा है छिद्र में जीभ ले जाकर अमृत को पी लेगा भूख प्यास की समस्या खत्म हो जाएगी सभी सर्प सुखी हो जाएंगे बड़ा आनंद हो गया सर्पों को मड़ी बांट दी गई सब दिन में डरता रहा मनुष्य से यदि दिन में मणि निकालेंगे तो मनुष्य मणि भी ले जाएगा रात्रि में उसने मणि जंगल में रखा और उस पर जीव इधर उधर चलाना शुरू किया छेद तो नहीं मिला पर इतने में चारों तरफ प्रकाश से रात में पतंगे आ गए उसका मन चल चला गया पतंगे खाने में आज तक वह मणि से पतंगा ही खा रहा है और अमृत का पाल नहीं कर पाया यह तो दृष्टान्त है हमको भी भगवान ने यह मनुष्य शरीर दिया है मनुष्यत्व इसमें दिया है इसमें अमृत है इसमें अमृत को पान कर सकते हो यही जीवन का लक्ष्य है अमृत लक्ष्य है जो भूख प्यास को मिटा दे जो संसार के सभी दुख समस्याओं को मिटा दे समस्या है नहीं पर जो समस्या प्रतीत हो रही है वह मिट जाए जिसको मैत्री ने याज्ञवल्क से, से पूछा था जब याज्ञवल्क सन्यास लेने जाने लगे कात्यायनी मैत्री दो पत्नी थी उनका धन का विभाग कर दिया तो मैत्री ने कहा भगवान आप कहाँ जा रहे हैं कहाँ मैं सन्यास के लिए जा रहा हूँ क्यों सन्यास के लिए जा रहे हैं आप तो ज्ञानी महापुरुष हैं यहाँ यह व्यवहार पंचरंगी है इसमें अपने को तकलीफ होती है क्या पंचर... पंचरंगी है इसमें कहा हम आपके घर जाए आप कहते हैं आपका मकान है मैं कहूँ निकलो तो आप तैयार नहीं हैं आप कहते हैं आपका लड़का है मैं कहता हूँ मैं इसे ले जाता हूँ आपकी तैयारी नहीं है आपको भूख लगी है सामने वाला कहता है थाली लगी है चलिए आप कहते हैं पेट भरा है वह भी जानता है परंतु कहना पड़ता है यह भी जानता है पर कहना पड़ता है कि पेट भरा है आपको सुख हो रहा है कोई मर गया पर वहाँ रोना पड़ता है कहा यह व्यवहार बड़ा पंचरंगी है इसलिए हमको संन्यास लेना है याज्ञवल्क ने कहा जब तक यह पार्ट में रखूँगा तब तक पाठ पूरा करना पड़ेगा अब ऐसा पाठ पूरा करने की इच्छा नहीं कहा अच्छा आप अमृत के लिए जा रहे हैं आप यह बताइए कि जो धन आपने हमको दिया है इससे वह अमृत प्राप्त हो जाएगा देखिए मैत्री पूछती है कि मनुष्य जीवन अमृत प्राप्ति के लिए मिला है आप हमको जो धन देकर जा रहे हैं उस धन से अमृतत्व तो प्राप्त होगा कि नहीं याज्ञवल्क ने सीझे शब्दों में कहा न भी इस जगत के धन से अमृतत्व तो नहीं प्राप्त हो सकता मैत्री खाना पीना हो सकता है मैत्री ने कहा जब खाना पीना ही इससे हो सकता है तो खाना पीना तो हमारे प्रारब्ध से हो ही रहा है आप हमको अमृतत्व तो दीजिए आप सन्यास ले सकते हैं मैं पत्नी हूँ विरोध नहीं कर सकती हमारे ऊपर कृपा करें इस समय करीब करीब धार्मिक मर्यादाएं भिन्न भिन्न हो गई हैं परिणाम यह हो रहा है कि व्यक्ति केवल भौतिकता के बल पर ही जीने की चेष्टा कर रहा है धर्म अध्यात्म से उसे कुछ भी लेना देना नहीं है लोग बच्चों को सत्संग में ले जाने से इसलिए घबराते हैं कि कहीं बच्चे साधु न बन जाए उसका अपना प्रारब्ध है साधु कैसे बनेगा यदि साधु बनने का प्रारब्ध है तो गौतम बुद्ध की भांति उसे कौन रोक सकता है दृष्टि के अभाव में भटकती हुई एक कन्या की समस्या मेरे सामने आई जैसे कि आमतौर पर समाज में आज दिख रही है विवाह के विषय में माता पिता के मानस के साथ उसके चित्त का सामंजस्य बैठ नहीं पा रहा था मेरे कान तक बात आई तो मैंने उसे साक्षात एवं पत्र के माध्यम से परिश्रम पूर्वक समझाया कर्तव्यता वैराग्य त्याग साधन मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य तमाम बातों को मैंने उसे अधिकतर पत्र के माध्यम से ही समझाने का प्रयास किया और मैं सफल भी हुआ अंत में मैंने उससे कहा बेटी तुम अपना मन माता पिता को दे दो इससे तुम्हारा कल्याण है आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि मेरे अनेक पत्रों का निचोड़ उसने तीन वाक्यों में निकाला प्रथम है मावन जीवन का लक्ष्य परमेश्वर की प्राप्ति है दूसरा कर्तव्य पढ़ाव है तीसरा त्याग साधन है मैं संक्षेप में कह दूँ कि आज वह बड़े आनंद से है हमारे यहाँ नियत कर्तव्य के प्रति सभी सचेत थे फलतः कलमश के लिए जगह नहीं बनती थी कर्तव्य प्रधान था शास्त्रीय दृष्टि थी अर्थ की प्रधानता नहीं थी आज अर्थ की प्रधानता बढ़ गई तो कर्तव्यता धार्मिक मर्यादाएं पीछे हो गई जिसकी परिणति अशांति बेछैनी इत्यादि के रूप में हो रही है प्राप्त कर्तव्य को निष्ठापूर्वक पूर्ण करने पर व्यक्ति उससे ऊपर उठ जाता है यह बात मैं आपको याज्ञवल्क के दृष्टांत से कह रहा था जिसका प्रसंग दुर्लभम त्रय देवा हेतु कम मनुष्यत्व मुख्यत्वम महापुरुष संशय इस श्लोक से संबंधित था परमेश्वर के अनुग्रह से ही जिसकी प्राप्ति होती है ऐसी तीन चीजें मनुष्य शरीर में दुर्लभ है प्रथम है मनुष्यत्व मनुष्यत्व के विषय में हमने बताया था कि धर्म पर आरूढ़ होना यही मनुष्यत्व है यही कर्तव्य है धर्म ही हमारे जीवन में कर्तव्य के रूप में आता है इसलिए कर्तव्य में आरूढ़ हो जाना इसी का नाम है मनुष्यत्व जब तक इसको व्यक्ति नहीं प्राप्त करता तब तक आगे बढ़ नहीं सकता आपको ज्ञान प्राप्त करना है या कर्म से ऊपर उठना है आप प्रवृत्ति से ऊपर उठकर के तत्व में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं तो पहले आपको शास्त्र के अनुसार कर्म करना होगा तब आप कर्म से ऊपर हो जाएंगे आप कक्षा पास कर लेंगे तो कक्षा से ऊपर चले जाएंगे समस्या यह है कि अपने यहाँ गृहस्थ भी आश्रम है घर नहीं है इसलिए कहते हैं आश्रम। गृहस्थाश्रम आश्रम को सच्चाई से पूर्ण कर लेंगे तो आप पास हो जाएंगे पास होने पर उसका मोह नहीं होता हाई स्कूल कोई पास कर लिया तो उस स्कूल का मोह उसको कभी नहीं होगा कालेज का पास कॉलेज पास कर लिया तो ज का मोह नहीं होगा गृहस्थ आश्रम से पास हो जाएंगे तो वानप्रस्थ आश्रम में चले ही जाएंगे चाहे आपका शरीर जहां भी पड़ा हो आपकी वृत्ति वानप्रस्थ आश्रम में चली जाएगी लेकिन जब तक पास नहीं होंगे तब तक तो उसी कक्षा में रहना पड़ेगा इसी को भगवान ने गीता में कहा है आरुर रुक्ष और मनिरयोगम कर्म कारण मुच्य गीता इसमें शास्त्र के अनुसार कर्म ही अकर्म में ले जाने का साधन है कर्म छोड़ करके आप अकर्म को प्राप्त नहीं कर सकते जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो समण मुचित हो जाएगा साधक योग की भूमिका में पहुँच गया तो स्वाभाविक ही सम जीवन में आ जाएगा प्रवृत्ति स्वाभाविक ही छूट जाएगी संयम जीवन में आ जाएगा चित्त परमेश्वर में एकाग्र होने लगेगा किसी प्रकार की समस्या जीवन में ऊपर उठने में बाधक नहीं बनेगी यह विशेष ध्यान देने की बात है इसी प्रसंग में हमने यह बात बताई थी कि मनुष्य शरीर दक्षिणावर्त संख है चिंतामढ़ी है यह लेकिन हम उस दक्षिणावर्त को किसके लिए चूर्ण कर रहे हैं हमने एक संसार रूपी घड़ा बना करके रखा है जो कभी भी भरने वाला नहीं है कोई वृद्ध पता दे कि मेरी सभी समस्या हल हो गई छोटेपन से लेकर के सभी सुख के लिए दौड़ रहे हैं किसी वृद्ध से हम पूछते हैं कि कितनी पेटी सुख रखे हो तो रोने लगता है सुख के लिए हमने जीवन भर प्रयास किया और अंत में रोना आ रहा है कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है शास्त्र के साथ सामंजस्य बनाकर व्यक्ति नहीं चलेगा तो गड़बड़ी होगी ही एक तरफ मन है एक तरफ शास्त्र है मन के साथ चलोगे तो कभी संसार का गणित हल नहीं होगा शास्त्र के अनुसार चलोगे तो आपका गणित हल हो जाएगा आप प्रथम मृत्यु को पार कर लेंगे तीन मृत्यु हमने बताई है प्रथम मृत्यु है कि मन के अनुसार चलना जैसा मन में आवे वैसा करना यही प्रथम मृत्यु है इसको पार करने के लिए शास्त्र प्रवृत्ति करनी पड़ेगी आपका जीवन धर्मनिष्ठ हो जाएगा तो आप कर्तव्यत्वेन प्रवृत्त होंगे स्वार्थ मोह से कब आप ऊपर उठ गए इसका पता ही नहीं लगेगा आप अपने आप उठ जाएंगे